मनो मनो सेठा मनोसे मनोमया मनसाच्येपदुठन भासती वो तुखमे चक्र वह वहतो पदम मनोपुंबा धम्मा मनो मनोमया मनसाच्येपस भासती वोति वो नम सुखम नवेति याव अन पकोमवधीम अजिनी महासिमे ये चुप वेरम ते न मम अकोचीमधीम अजीनीम महासिमे ये तम न उपन्हती वेदम ते सुपसम्मति नी वेरे नेरानी संकुदाचनम अवेरे न संमती सो सन परे चनो विजानती माया मेथ यमामस ये चथ विजानी ततो सं मेधगा गौतम बुद्ध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 जहां कृष्ण की पकड़ न बैठे, वहां भी बुद्ध नहीं हारते वहां भी बुद्ध प्राणों की में पहुंच जाते बुद्ध का धर्म बुद्धि का धर्म कहा गया है बुद्धि पर उसका आदि तो है अंत नहीं शुरुआत बुद्ध से है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 और इससे बड़ा कोई आस्तिक कभी हुआ नहीं बुद्ध महाआस्तिक अगर परमात्मा के संबंध में कुछ कहना संभव नहीं है तो फिर बुद्ध ने ही कुछ कहा चुप रह के इशारा किया पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक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 अगर विटकिन बुद्ध को देखता तो समझता अगर विटकिन के वचन को बुद्ध ने समझा होता तो मुस्कुराते और उन्होंने स्वीकृति दे होती विस्टिन को भी पश्चिम में लोग नास्तिक समझे नास्तिक नहीं पर जो कही नहीं जा सकती बात अच्छा है ना ही कही जाए कहने से बिगड़ जाती कहने से गलत हो जाती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 बैंड बाजे बजते थे बजती थी, फूल बरसाए जाते थे महल में चारों तरफ प्रसाद बढ़ता था हिमालय से भागा हुआ एक वृद्ध तपस्वी द्वार पर खड़ा हुआ आकर, उसका नाम था असीता सम्राट भी उसे सम्मान करता था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 आत्मा नहीं असाधारण है कई सदियां बीत जाती हैं यह तुम्हारे लिए ही सिद्धार्थ नहीं है यह अनंत अनंत लोगों के लिए सिद्धार्थ है अनेकों की अभिलाषाएं इससे पूरी होंगी हंसता हूं कि इसके दर्शन मिल गए हैं हंसता हूं प्रसन्न हूं कि इस मुझ बूढ़े की जटाओं में अपने पैर उलझा दिए ये सौभाग्य का क्षण है रोता इसलिए हूं कि जब ये कली खिलेगी फूल बनेगी जब दिग्दिगंत में इसकी सुवास उठेगी और इसकी सुवास की छाया में करोड़ों लोग राहत लेंगे तब मैं न रहूँगा ये मेरा शरीर छूटने के करीब आ गया और एक बड़ी अनूठी बात अस्िता ने कही है वो ये कि अब तक आवागमन से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 भी कोई कंपास है या किसी स्त्री का साज श्रृंगार का सामान इसमें आईना किस लिए लगा है दिशा सूचक यंत्र है इसमें आईने की क्या जरूरत तो उसने दुकानदार से पूछा और सब तो ठीक है लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें आईना क्यों लगा दुकानदार ने ये इसलिए कि जब तुम भटक जाओ तो कंपास तो बताएगा स्थान आईने में तुम देख लेना ताकि पता चल जाए कौन भटक गया है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 अभी संसार में उलझे हैं जब कभी सुलझेंगे जरूर आपकी बात का ख्याल करेंगे रख लेते हैं संभाल के हृदय में तो गुरु का धंधा भी चलता था ना कभी कोई झंझट आई थी ना कुछ एक गांव में उपद्रव हो गया एक असली शिष्य मिल गया उसने कहा अच्छा तुम्हें पक्का है तो पक्का पता है बिल्कुल पक्का पता है क्योंकि अभी तक तो कोई झंझट आई नहीं थी तो उसने कहा अच्छा मैं चलता हूँ कितने दिन लगेंगे पहुँचने में तब ज़रा गुरु घबराया कि ये जरा उपद्र भी मालूम पड़ता है